श्री घर्ग संहिता माधुर्य खंड बारवा अध्याय दिव्यादिव्य त्रिगुण वृत्ति वृत्तिमयी भूतल गोपियों का वर्णन तथा श्री राधा सहित गोपियों की श्री कृष्ण के साथ होली श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो वीतिहोत्र अग्निभूप शाम्बु श्रीकर गोपित श्रुत व्रजेश पावन तथा शांत ये ब्रज उत्पन्न हुए नौ उपनंदों के नाम हैं वे सब के सब धनवान रूपवान पुत्रवान बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले शील सदाचारादि गुणों से संपन्न तथा दान पारायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई उनमें से कोई दिव्य कोई अधिव्य तथा कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थी वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फल स्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी विदेहराज वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियाँ थीं एक दिन की बात है होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने माननीय श्री राधा से कहा गोपियाँ भोली रंभोरू चंद्रवदने मधुमानिनी स्वामिनी ललने श्रीराधे हमारी यह सुंदर बात सुनो ये ब्रजभूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होरिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं शोभा संपन्न जवन के मद से मध उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं घूंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है शरीर पर पीले रंग का रेशमी जमा अपनी घनी शोभार रहा है वे बजते हुए नुबरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चरणार बिंदो द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान गुट है वे भुजाओं में विमल अंगद वक्षास्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विलज्जित करने वाले मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं इस भूमंडल पर पीताम्बर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघमंडल सुशोभित होता है अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा राखी राधे तुम्हारे साथ सखी राधे तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी क्रीड़ा में निमग्न रहने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं श्री यवनो यवनोदिघित लोचनो सऊ नीला सत्ीतकुकम शेषमला आचा धनिमतापदारुणील बालका विमलादार विुक्षती क्षेत्री मकुल मदधान पीतांबरे नयति दुतिमंडलो लस भूमंडल सधनुषे घनो दिवस्थ आबीर कुंकुमरसैश्च विलिप्तदेहो अस्ते गृही नवसे जनयंत्र आरात प्रेक्ष स्तवांशु सखिवाटमती राधे फद्रा सरंग सके भद्रास तुम भी मान छोड़कर फगुआ होली के बहाने निकलो निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्र जल चंदन के पंक और मकरंद इत्र आदि पुष्प रस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए परम बुद्धिमती प्यारी सखी उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहां वे श्याम सुंदर भी मौजूद हों ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए यह कहावत सर्वत्र विदित है श्री नार नारद जी कहते हैं राजन तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से घिरकर कर होलिका उत्सव मनाने के लिए निकली चंदन अगर कस्तूरी हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियाँ लिए हुए बहुसंख्यक एक साथ होकर चली रंग हुए लाल लाल हाथ रंगे हुए लाल लाल हाथ वासंती रंग के पीले वस्त्र बजते हुए नूपरों से युक्त पैर तथा ज्ञान झनकारती हुई करधनी से सुशोभित करी प्रदेश बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की वे हास्ययुक्त गालियों से शोभित होली के गीत गा रही थी अबीर गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे ब्रजांगनाएँ भूमि आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थी वहां अबीर की करोड़ों मुठ्ठियाँ एक साथ उड़ती थी सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि कोटी, -कोटी हाथों से बिखेरे जाते थे इसी समय ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया मानो सावन की साँझ में विद्युन्त मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसर युक्त रंग से भरी ढोलचियों द्वारा उन्हें विधिपूर्वक भिंगोया नृपेश्वर वहां जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे वहाँ होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ भेग सुशोभित होता है श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरी दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया फिर भी परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी इस प्रकार श्रीगर्गसहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में होलिकोत्सव के प्रसंग में दिव्या दिव्यादिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी भूतल गोपियों का उपाख्यान नाम बारहवा अध्याय पूरा हुआ